भक्ति एवं के के द्वारा द्वारा में इस प्रकार वाला जाना जा सकता हूँ तत्व द्वारा शास्त्र जाने जा सकते हैं तत्व का शास्त्र के किसके द्वारा जाने जा सकते हैं है ना परमात्म स्वरूप को शास्त्र के भी ठीक ठीक रहना हो तो भी ज्ञात दृष्टि प्रदृष्टन किन पर है ना तो अन्य व्यक्ति के द्वारा तत्व का शास्त्र पर जाना जा सकता हूं और अनन्न्य व्यक्ति के द्वारा तत्व साक्षात्कार किया जा सकता है अन्य व्यक्ति के द्वारा जानने तो। तो में साक्षात्कार करने में और तत्व प्राप्ति करने में लगाइए विशिष्ट तो भक्ति के द्वारा पश्चिम विशेषणों से युक्त भक्ति के द्वारा से के मुझे आया था ना किन विशेषणों से युक्त भक्ति के द्वारा मुझे देखा जा सकता है तो योग विशेषणों से युक्त भक्ति के द्वारा आपको देखा जा सकता है इतिहास इसका अनन्न भक्त है ना देखेंगे आप आप आप है है और का अन्य अनुयान पृथक भूत को समझाते हैं भगवता अन्यत्रिक अब यह भगती सातु अन्य भक्ति यह है नगवता अन्यत्र पृथक प्रदातिक से जो भक्ति भगवान को छोड़कर दूसरे में जो भगवान को कभी भी नहीं होती दूसरे में कभी भी नहीं होती है उसे क्या कहते हैं भगवान को छोड़ कर किसी भी जो भक्ति नहीं होती है उसे क्या कहते हैं अन्य प्रेम न रहे के भगवान को कह करके लग जाएगा जो या जो भक्ति भगवता अन्य भगवान को छोड़कर पृथक दूसरे में पृथक वस्तु नगोती कभी भी नहीं होती है सातु अनंत भक्ति को अनंत नहीं जाती है क्या कही जाती है भगवान तो छोड़कर अन्य किसी भी प्रदार की प्रेम न रहे वो अनंत भक्ति है अब इसको भी तो सभी है ना या कर जिस भक्ति के द्वारा जिसया है ना जिस भक्ति के द्वारा सभी वेव से देव से अन्य की उपलब्धि नहीं होती है या वाक्व से अन्य को नहीं जाना जाता है उसे तो क्या है? कहते हैं स्रोत किसको जानते हैं शब्द को रचना से जानते हैं रस को ध्यान से जानते है? गंध को स्पर्श के जानते हैं कि इसको स्पर्श और स्पर्भवान वस्तु को पच्चीस स्वरूप और रूपवान वस्तु से जानते हैं तो कृष्ण स्वरूप और रूपमान वस्तु को जानते हैं तो रूप और सब कुछ भगवान ही है तो रूप और रूपवान वस्तु हैं भगवान से अस्तित्व है और ध्यान जानते हैं कि इसको गंध को वो भी परमात्मा से अस्तित्व नहीं है और इस वक्त जानते हैं भी परमात्मा से अस्तित्व कृपा से भगवान से वासुदेव ऐसी अन्य की उपलब्धि जिस भक्ति के द्वारा सभी कर्मो ऐसी वासुदेव ऐसी नहीं होती है वह जाती है है वह क्या बन अन्यक्त्या उस भक्ति के द्वारा कया भक्त्या अनं अन्य भक्ति को दो बार बताया है ना भगवान को नहीं होती है फिर जिस भक्ति के द्वारा से भगवान वासुदेव से थी थी थी थी थी नहीं होती है या यान नहीं होता है उस भक्ति को क्या कहते हैं अनंत भक्ति हे अर्जुन एवं विरा का सब विस्वरूप प्रकार विस्वरूप प्रकार वाला या विस्वरूप धारण करने वाला विश्व रूप धारण करने वाला मैं अनंत व्यक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ तो क्या तू मै ज्ञापन के बाद क्या जोड़ा है शास्त्र का के द्वारा शास्त्र से जाना जा सकता हूँ अनंत भक्ति के द्वारा शास्त्र से जाना जा सकता हूँ आगे न केवल हम का केवल शास्त्र का ज्ञातुन न केवल शास्त्र से ही जाने जा सकते ऐसा नहीं केवल शास्त्र से ही जाने जा सकते ऐसा नहीं बल्कि क्या है द्रष्टुम क्या ड्रस्टुम कर तो क्या है साक्षात कर तुम अनंत भक्ति के द्वारा मुझे साक्षात्कार किया जा सकता है अनंत भक्ति के द्वारा साक्ति के द्वारा साक्षात्कार किया जाता है तत्वता को सबके साथ जोड़ेंगे अनंत भक्ति के द्वारा तत्वता साक्ष जाना जाता है अनंत भक्ति के द्वारा तत्व का साक्षात्कार मेरा किया जाता है तत्वता अप्रवेश और आनंद भक्ति के द्वारा तत्वता मुझमे प्रवेश किया जाता है मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है ना मुझमे प्रवेश किया जा सकता है साथ मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है परम कथा है ना ऐसा भक्ति की भी को भी भगवान ने बताया और देखें अरुणा अब सम्पूर्ण गीता शास्त्र का स्तर भूत के लिए अगर अबे कल्याण के लिए संपूर्ण गीता शास्त्र के कारण इकट्ठा करके कहते तो, हैं अनुदर्थ अनुष्ठान करने योगेद अनुष्ठान करने योग्य अबे अनु होने के कारण अब कल्याण के लिए संपूर्ण गीता शास्त्र का सार करते हैं पूर्ण गीता शास्त्र का किसके किसके लिए लिए लिए है? संपूर्ण गीता शास्त्र का जा कहा था अच्छा जाता है या अनु होने के कारण संग्रह करके कहा जाता है वो कैसा गीता शास्त्र अनुच्छेय है आचरण में लाने होते हैं जीवाल में लाने होते हैं अनुष्ठान करने होते है। तो एकत्र करके कहा जाता है या संग्रह कर कहा जाता है ही है नहीं क्या कोई किया आगे देखें ये जो अनंत क्ति कहा है ना तो अनंत भक्ति की तो इस इतने अंतर होगा मतलब साक्षात जानने के पहले आनंद भक्ति है लिया अब क्या करना साक्षात्कार तो साक्षात्कार करने के पहले भी आनन्द भक्ति है न साक्षात्कार जीवन जैसे रहते हो गया फिर उसमें लीन होने में या भूख प्राप्त करने की पहले अनंत भक्ति तीनों ने भी अनदक्ति बताया है ना से अनं वस्ती होने पर आरोप ऐसी जानेंगे अनंत व्यक्ति के द्वारा क्या है साक्षात्कार क्या है साक्षात्कार हुआ फिर अनंत वस्ती के द्वारा उन्होंने अनंत भक्ति हो गई तो वस्ती की अवस्थाओं में अंतर होगा उत्तर तत्व ना अंतर होगा ऐसा साक्षात्कार के बाद में अवतोष है जिसक्षा के बारे में नो जिज्ञासू जिज्ञासु जिद्ड तो साक्षात्कार के लिए क्या कर रहा है भक्ति कर रहा है और तो वहाँ ज्ञानी भक्ति करता है तो बताया तो गया है ज्ञानी क्या करता है करता है है साक्षात्कार जिज्ञासुओं के बाद ज्ञानी भी तो भजन करता है न ज्ञानी जी क्या करता है भोजन करता है और साक्षात्कार के बाद देखो यहाँ दृष्टि का साक्षात्कार किया है ना वास्तुकार ने साक्षात्कार हो गया अब फिर क्या है की या पत्रता प्रवेश करने में फिर भक्ति के हितु भूतिका की वास्तुकार जो कह रहे हैं साक्षात्कार जब भक्ति के द्वारा हो गया तो भक्ति छूटे भी नहीं हो सकती बना हुआ भी रह सकती है रह सकती है ना नहीं तो साक्षात्कार होने पर सबसे पहले तोड़कर किया है तो बालिका भी सकती है से निर्वंधित सर भूते पांडवा पांडवा जो जो व्यक्ति मत कर्म से मेरे लिए कर्म करने वाला है मेरे लिए कर्म करने वाला है मतलब मुझे समर्पित करके कर्म करने वाला है मुझे समर्पित करके कर्म हे पांडव जो मेरे लिए कर्मों को करने वाला है या मेरे लिए समर्पित होकर कर्मों को करने वाला है मत करमा हाँ मेरे परायण है मेरे परायण तो, है मत परम या मेरे परायण कर मेरे को परम प्राप्त होने वाला मेरे को परम प्राप्त हाँ जो मेरे लिए कर्म करने वाला है मेरे को परम प्राप्त मानने वाला है मेरा भक्त है तो आसक्ति से रहित है ऐसा लगाएंगे मेरे लिए कर्म करने वाला मेरे को परम प्राप्त मानने वाला आसक्ति से रही संघ है ना आसक्ति से रही सभी में से सर्वेश निर्भय संगता सर भूपेश निर्भय जो मत, करने मत करना ना? है मन ना? जो मेरे के कर्म करने वाला मत पढ़ाया नम प्राप्त मानने वाला आसक्ति से रही से तथा सभी भूतों में वै से रही सभी प्राणियों में वैर भाव से मेरा भक्त है तथा तो बताते है मदरथम कर्म मत कर्म मेरे लिए किए जाने वाले कर्मों को क्या कहेंगे मत कर्म मेरे लिए किए जाने वाले कर्म मतलब क्या है भगवान को समर्पित होकर किए जाने वाले कर्म इन कर्मो का फल इन कर्मों का कर्ता हमें नहीं हूँ कर्मों का करता भगवान है सत्योटी मतकर्म मत कर्म करोटी मत कर्म करो मेरे लिए कर्मो को करने वाला मतकमा मेरे को कर्म प्राप्त मानने वाला वह मतपरायण मत परमा का भाष्यकार तो कोई सेवक है ना कोई नौकर है कोई नौकर अपने स्वामी का कर्म करता है ठीक है लेकिन मरने के बाद परम प्राप्त वो मानता है अपने स्वामी को फिर को मानेगा नौकर नौकर जो है शेत अनुसार नौकरी करता है मर करके वो ऐसा सोचता है कि हमको शेष मिल जाए है नही लेकिन ये जो भगवान का भक्त है ये भगवान के लिए कर्म करता है और मरने के बाद ये क्या सोचता है भगवान मर करके भी भगवान हमको अंतर होगा ना नहीं घंटा समझाते हैं मत कर स्वामी कर्म करो की सेवक स्वामी के कर्मों को मतलब नौकरी स्वामी के कर्मों को करता है तू प्रेत गंतव्य आत्मना परमा गति नंतव्य आत्मना परमा गति न तू कर दे मर कर किन्तु मर कर प्राप्त करने योग्य अपनी परम गति अपनी परम गति मानता है किसकी सेवक की आत्मा से लेना सेवक मर कर गंतव्या प्राप्त करने योग्य किन्तु मर कर प्राप्त करने योग्य आत्मा परम या अपनी परम गति का गति परम प्राप्त है अपना परम प्राप्त वह नहीं है सेवक का परम प्राप्त वह स्वामी घनी व्यक्ति या नौकरी करता है इसी करके इस भाव से या, या, या के वो स्वामी का आश्रय लेता है कौन व्यक्ति है ना? या समझकर के स्वामी का नश्रय लेता है कर्म करेगा मर्द बात तो प्राप्त नहीं है तो जिससे भी है, तक है सब तक सेवा करता है तो झुम जाता लाभ उसके इसी करके कर इस भाव से स्वामी न देते है अपने स्वामी घनी व्यक्ति का आश्रय लेता है तू अयम चिंतु या सुन तो लेना मत भक्ता है चिंतुआ भक्त मत करने कैसे मेरे लिए कर्म करने वाला है और परमान गति माम्योग परमानुगति परमानुगति मामयोग गति स्वरूप मेरा ही आश्रय लेता है गति स्वरूप मेरा ही परमानुगति माम योग मतलब परम प्राप्त रूप मेरा ही आश्रय लेता है परम प्राप्त कैसे कि मर करके भी परमपराप्त रूप मेरा आश्रय लेता है उसी का समझ लेना की मर करके भी परमपराप्त मुझे मानता है मर करके ही परम प्राप्त मुझे तात्पर्य नहीं है कि मत भक्त भक्त मेरे लिए कर्म करने वाला और मां प्राप्त स्वरूप मेरा ही आश्रय लेता है इसलिए मत परमा इसलिए या मत परम कहलाता है लगाएंगे की गति रूप मेरा आश्रय लेता है इसलिए क्या कहलाता है अच्छा इसी इसी बात रुक जाइए या मेरे लिए करने वाला परम प्राप्त रूप मेरा ही आश्रय लेता है अब मत परमा का समाज बता रहा है इसी के बाद गिरांग होना चाहिए अहम अहम करा या अहम परमा यश अहम परमा यश ता अयम मत करमा अहम करम यश में करम ही जिसका परम कर तो करम रथी करा रिदर्थ है क्या परम प्राप्त है नम प्राप्त हूँ जिसका हुआ या क्या चलगा मत करम उसको पर बनने वाला इसी के बाद चाहिए मत है मत को देखेंगे सर्व प्रकार से से सभी सभी प्रकार प्रकार से सभी प्रकार से और क्या कह सभी उपचार से सभी प्रकार से सभी उपचार से सभी उपचार से मतलब ऐसा लगा लेना ऐला लगाइए फिर सर्व प्रकार सर्वोत्म सर्वात्म भक्त सबी सबी सभी प्रकार से, से सभी उपकार से सर्वात्मा रूप से मेरा ही बदल करता है सर्वात्मा रूप से मेरा ही बदल करता है इसलिए मेरा भक्त कहा जाता है सभी प्रकारों से सभी प्रकार से सभी उपकार से अपने उपकार से सर्वात्मा रूप से मां में भक्ति मेरा ही बदल करता है सर्वात्मा रूप से मेरा ही बदल करता है इसलिए मेरा भक्त कहा जाता है घवर्दिता करते आशक्ति से रही से रही इसमें धन पुत्र मित्र कलक्ट्रंधु वर्गेश मतलब संघ से रहित संगा प्रीति स्ने संघ करके प्रीति या इसमें सदविता मतलब स्नेह से रही थे उसका कहीं भी स्नेह न हो कहा स्नेह ना हो धन में पुत्र में मित्र में कलक्ट्र में और बंधु वर्ग में है ना बंधुओं में ये परमात्मा जी कोई पति पत्नी और बंधु वर्ग में आ सकती है निर्वय निर्ग मतलब बैठ से रही इसका मतलब है सर्व भूटेश्व है न तो बताते हैं निर्गिरा हुआ निर्गत निर्गत बहिरा गर्भ होते लगाइए अपने अत्यंत अस्कार करने में प्रति भी अपना अत्यंत अपना आप हानि करना अपने करने में प्रवृत्ति मनुष्य के प्रति भी शत्रु भाव ऐसी रहना है सभी के प्रति शत्रु भाव ऐसी रहित होने का मतलब ये है की अपनी हानि करने में प्रवृत्त हुए मनुष्य के प्रति भी अपनी हानि करने में प्रवृत्त हुए मनुष्य के प्रति भी शत्रु भाव से रहित हुआ ऐसा दे दे सभी, तो सभी प्र ऐसा कर लेना अप, अपना अत्यंत अप, अपना अत्यंत अपकार करने में प्रवृत्त हुए प्राणियों के प्रति भी शत्रु भाव ऐसी प्रवृत्त चाहे मनुष्य हो चाहे शून्य हो चाहे स्वर्त हो कोई हो अपना अत्यंत अपकार करने में प्रवृत्त हुए प्राणियों के प्रति भी शत्रु भाव ऐसी बहुत कठिन है लेकिन इसके बिना काम बनने वाला नहीं है बहुत है तो ये, ये, ये नहीं आएगी तब तक होगा है या मत जो ऐसा मेरा भक्त है ऐसा मावित वह मुझे प्राप्त करता है अहम योग अहम योग उसकी परागति न ही हूँ परागति करके परम प्राप्त है उसका परम प्राप्त न ही हूँ अन्य बहुत ही अन्य अन्य अन्य कोई कोई क्राफ्ट क्राफ्ट नहीं नहीं होता है। इन, नहीं होता ना उपदेशा तेरे लिए या अभी सुपेष नया उपदृष्टा मेरे द्वारा कहा गया तेरे लिए या अभी सुपदेश तो मेरे द्वारा कहा गया हे पांडव इसलिए इसी महाभारतेम शिक्षा श्रीमद भगवद गीता ब्रह्म विद्यामस्त्रे श्री कृष्णाध्य विश्व दर्शनम नाम है सूर्य गीताओं की ब्रह्म विद्या है ना गीता को विषक माना जाता ब्रह्म विद्या है है है है है है ना एक में के होता होता तो भी भी और दूसरे अध्याय विभूति अध्याय पर विभूति अध्याय पर से लेकर अध्यायों में एक दूसरे दूसरे अध्याय से लेकर ऐसा करना है दूसरे अध्याय से लेकर विभूत अंतर अध्यायों को विभूषि अध्याय विदूषि अध्याय पर लग जाएगा दूसरे अध्याय से लेकर के विभूषि अध्याय पर्यंत अध्यायी विदूषी अध्याय कौन सा था था जो भूति है दर्शन तो दुश्मन हुआ था क्या ग्यारहवीं ग्यारहवीं में तो यहाँ पर जो विभूति पर्यटन कहा है ना एक अगस्त तक कहा है तो यहाँ भी उसने विस्तृत दिखाया है ना यहाँ तक के लिए हाँ काफ़ी तो एकादश अच्छा इसे अच्छा। इसमें अध्याय की समाप्ति में जो तो नाम दिए हैं उनमें अंतर आ जाता है ना धन अपने गीता के अलग अलग संस्करणों में कहीं ध्यान योग कहीं विश्व दर्शन कहीं कुछ नामों में अंतर आ जाता है अच्छा नहीं कहीं कहीं तो जैसे विश्व जैसे उसकी जगह कोई दूसरा शब्द संयम हो नाम भी अलग अलग हो जाते हैं आपको तो खोलना तो नहीं, है, तो नहीं है और बिल्कुल विभूति अध्याय पर क्या है एकादश अध्याय पर दूसरी अध्याय से लेकर विभूति अध्याय पर्यत या एकादश अध्याय पर्यंत सभी अध्याय है अच्छा दूसरी से लिया है कि इसका नहीं दूसरी आदि अध्याय अध्याय पर विध्वस्त सर्विशेषण से अक्षर परमात्मा विध्वस्त सर्विशेषण मतलब सभी विशेषणों से सभी विशेषणों से रही से अविनाशी ब्रह्म परमात्मा की उपासना की गयी विध्वस्त सर्विशेषण से मतलब सभी विशेषणों से रही निर्गुण है ना निर्गन कर गुण से रह गुण का क्या का सभी विशेषणों से रही थी विशेषण था ना सभी विशेषणों से रही कि सभी विशेषणों से रही थी अविनाश की ब्रह्म परमात्मा की उपासना कही गई सभी में अब केवल ध्यान देना निर्गन की उपासना कही गई ये बात ठीक है पर केवल निर्गन की ही उपासना नहीं कही गई की भी कही गई अल्लाह के पास भी चर्चा है सर्व योग सर्वज्ञान शक्ति मत तत्व का उपासनम तत्व तक तत्व का उपासना के लिए थी तक तत्व का सर्वयोग ईश्वर योग रूप ईश्वर धन लेना यहाँ पर आप है नोग रूप ईश्वर संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण शक्ति शक्ति के साथ भी सर्व रूप सकते हैं कर सकते संपूर्ण योग संपूर्ण संपूर्ण से युक्त रूप सूप उपाधि वाले, वाले परमात्मा की उपाधि क्या है शत्रुगुण क्या है शुद्ध सत्य शुद्ध सत्य उपाधि परमात्मा की तो मलिन सत्य शुद्ध सत्य भूल आया है ना शुद्ध सत्य उपाधि वाले अब ये इन जो है ना ऐश्वर्य और ज्ञान जब परमात्मा को सभी विशेषणों के रहित मान लेंगे मुरगुण मान लेंगे तो ये ज्ञान शक्ति किसने उपाधि के द्वारा परमात्मा में माना द्वारा किसने है, है? परमात्मा में इस दृष्टि से के द्वारा उपाधि हाँ ये संपूर्ण योग रूप ईश्वर संपूर्ण ज्ञान तथा संपूर्ण शक्ति से युक्त शक्ति से युक्त उपाधि इनसे युक्त वाले आप निस्थर्की, निस्थर्की तो में होगी होगी की तू विश्व रूपम सदीज दर्शित उपासनाथम एवं सयाम सत्या दर्शयति मत कर्म पीत इत्यादि की शामिल अध्यायूपाध्याय में आप नहीं विष्णुपाध्याय कौन हो गया देखता किन्तु विष्णुपाध्याय में आपने ही बोला यो किन्तु विष्णु में आपने ही उपासना के लिए आपने ही उपासना के, के लिए और यहाँ पर देखेंगे हाँ किन्तु विश्रुता अध्याय में आपने ही उपासना के लिए ऐश्वर्युक्त ऐश्वरों में ना इसका अर्थ होगा ऐश्वर्युक्त आप समस्त जगत के आत्मा रूप तो दर्शित अपने विश्वरूप का दर्शन अपने विश्वरूप का विश्व रूपम का विशेषणी ऐश्वरम कर्क संबंधी ऐश्वर्युक्त भी ऐसी कह सकते हैं ईश्वर युक्त को विश्वरूप ईश्वर संबंधी विश्व रूप आदम का आदि में होने वाला फिर जगत के आदि में होने वाला और समझ जगत आत्मरूपम संपूर्ण जगत का आत्मरूप जगत का रूप अपने विश्व रूप का दर्शन कराया किसके लिए क्या करवा उपमानती और उस रूप को दिखाकर आपने आपने क्या का और उस विश्व रूप को दिखाकर कर मत कर्म में इत्यादि उपमानसी मतकर्म कृष्ण इत्यादि वचनों को कहा मत कर्म कृष्ण मत करवा वो मुझे प्राप्त होता है तो विश्व रूप दिखाने के बाद बोला और इसको क्या बोला की कि की सभी गीता शास्त्र का स्थान होकर थे कहा था सभी का क्या है भगवत अर्पित होकर के भगवत समापी भाव ऐसी कर्म करना है उनको परम सा माना ऐसा और विश्व मुख को दिखा करके मतकमृत इत्यादि उत्तम मत कर्मकृत इत्यादि कहा इसलिए मैं अनों गो पक्षों इन दोनों पक्षों ने दोनों पक्ष कौन समूहों का आसना और मुगलों इसलिए मैं इन दोनों पक्षों में विशिष्ट चरकार कि अत्यंत विशिष्ट को जानने की इच्छा से, या को जानने की इच्छा से आपसे पूछता हूँ इसलिए मैं इन दोनों पक्षों में अत्यंत श्रेष्ठ को जानने की इच्छा से आपसे प्रश्न करता हूँ गीता जी सीता दोनों फलर में अच्छा इसमें जो बात मत मत्व नहीं।, नहीं कर्म जब आएगा तो सविशेष ही है कर्म को सविशेष किया जाएंगे गुरुगुण को किया जाता है सविशेष का ही वर्णन है जो सूर्य को ज्ञान द्वारा हाँ मोक्ष जो है संकर्म है वो तो ज्ञान द्वारा के एक तो अलग से ले लिया ले तो ना इन्होंने इसलिए वहाँ तुम्हारे दस दिन लेना ठीक है कुछ बोला नहीं इसमें लेकिन फिर ले भी जब विष्णु का अध्याय को अलग नाम ले रहे हैं ना दसी तो दस ही लेना ठीक है तो उसका नाम अलग से ले दियाय पर दिया। तो दस लेना इसमें उचित है की विषरों का अध्याय अलग आ गया ठीक है तो द्वितीय अध्याय से लेकर के विभूति अध्याय परियंत दस अध्याय में कुल कितनी संख्या होगी दो से नौ दो से लेकर दस का नौ संख्या होगी न तो वो लेना अलग से नाम नाम अलग से नहीं लेता तो से अर्जुन हैततुक्ता सततयुक्ता ये एवं तो ये भक्ता से युक्ताह ये भक्ता से अक्षर अपि ये ची अपि अव्यक्त योग योग सततयुक्ता अपि भक्ता तां परिभाष के लगाइए एवं युक्ताह ये इस प्रकार सतट युक्त होकर जो भक्त आपकी उपासना करते हैं इस प्रकार किस प्रकार मत कर्म सिर्मा कहा जामर्पित भाव से कर्म करना परंपरा को मानना आसक्ति से रहित होना और सभी प्राणियों में वैध भाव से रहित होना ऐसा इस प्रकार होकर है ना इन विशेषताओं से होकर के इस प्रकार सतट युक्त होकर के ये भक्ता जो भक्त स्वाम पर उपास के आपकी उपासना करते हैं आपका भजन करते हैं ये क्या अक्षरम अव्यस्तम क्या ये अव्यस्तम और जो अक्षर की है क्या अव्यक्ष और जो भी और जो भक्त भी अव्यक्त अक्षर की उपासना करते।, करते हैं ठीक है अव्यस्तम कर रहे हैं यहाँ पर करणा गोचरम करण का अच्छा करण का जो मंदिर शुद्ध आत्म स्वरूप है पूर्ण उपाधनों से नहीं के जो शुद्ध आत्मस्वरूप है वो कैसा है करण का, का अभिषे की जो करण का विषय की या से जोड़ लेना ये जो के अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं शेषाम शेषाम से दोनों ले लेना ऊपर कहा भक्त उपासना करने वाले सतत गुप्ता मत कर्म मत किस मतकर्म इस प्रकार होकर के वो सगुणों का हो, हो गए और अव्यस्त अक्षर की उपासना करने वाले कौन हो गए हो गए उनके मध्य में लोग योग भी कहा कि अतिश्य योग व्यक्ता कौन है योग व्यक्ता कौन है कौन है ऐसा कर शुरुआत देखो एवं इति एवं स्तर के द्वारा अतित मतलब पूर्व के अव्योहित श्लोक में कहा पूर्व के अव्योहित श्लोक में कहे गए विषय बोध होता है या एवं इस पद या एवं यह पद पूर्व के में कहे गए विषय का बोध कराता है कौन बोध कराता है एवं कदम एवं यह पद पूर्व के में कहे गए विषय का बोध कराता है पूर्व <Marion packagedwią Ludiken> के अब्दुरोहित श्लोक में विषय किस प्रकार का आ गया है मत कर्मकृत इत्यादि ना लगाइए एवं इस प्रकार मत कर्मकृत इत्यादि के द्वारा मतकंकित इत्यादि के द्वारा पूर्व के अव्योहित श्लोक में कहा गया विषय पूर्व के श्लोक में कहा गया विषय किसान कहा गया मतकंकित मतकित इत्यादि के द्वारा पूर्व के अबित श्लोक में कहा गया विषय किस किसके द्वारा कहा गया मतकित इत्यादि के द्वारा है ना कहे गए विषय का बोध बिखर है कौन एवं व्यान एवं सतत युक्ता सतत युक्ता का अर्थ करते हैं यहाँ पर निरंतर ऋण भगवत कर्मा दु यथोक् अर्थ है समाजिता संता सतत युक्ता का अर्थ है कि निरंतर कुछ दिन भजन किया छोड़ दिया ऐसा नहीं निरंतर ऋण यथोक् भगवत कर्माद अर्थ है यथोक्त भगवत कर्म आदि अर्थ में यथ कर्म कर्म है ना, ना भगवत कर्म भगवान को समर्पित करके किया जाने वाला कर्म आदि से क्या लेना है की कर्म प्राप्त मानना और आपत्ति से रही होना सभी प्राणियों के प्रति वैध से रही होना कि निरंतर अर्थ में एकाग्रित्त वाले होकर एक चित्त होकर के निरंतर निरंतर यथोक् भगवत कर्म वाली अर्थ में निरंतर यथोस्थ भगवत कर्म वाली अर्थ में एकाग्र होकर प्रवृत्त हुए किसके प्रभृद हुए बहुमत करूँगी आप सबसे गये समझेंगे ऐसा कि प्रभ हुए कौन ये भक्ता जो भक्त के भक्ता अनंणा जो भगवान को छोड़कर अन्य की शरण नहीं लेते हैं शरण करके आश्रय जो भगवान को छोड़कर अन्य का आश्रय नहीं लेते हैं कि भक्त होकर या अनं शरण होकर के स्वाम पर उपासम की आयुपासना करते हैं यथा के स्वरूपम यथा दर्शित विश्वधारी आपकी उपासना करते हैं यथादर्शित विश्वधारी आपकी उपासना करते हैं जैसा रूप आपने उपासना करते हैं इसका मतलब ध्यान करते हैं, क्या मतलब इसका जो सगुण ईश्वर का ध्यान करते हैं। तो ध्यान करना उपासना करना और उसने क्या है की पहले वो सब जब कर्म थे मत करम और संगवर्जित कर मुखेज मिल मत हो जाएगा न तब यह उपासना संभव भगवान का ध्यान की भी थोड़ा सगुण का ध्यान का उपासना करते हैं आगे के लिए ये एक अन्य और जो अन्य भी अन्य कौन है यहाँ पे सत्य सर्विस न की सभी ईषणाओं सभी याचनाओं का त्याग करने वाले सभी यो का त्याग करने वाले और सभी कर्मो का त्याग करने वाले अन्य सभी कर्मो का प्रवस्मार्कित सभी कर्मो का क्या करने वाले वो कहते हैं कि मतलब जैसे विशेषण कहे गए ना कि इसको कह सकते हैं कि की उपेष उसे वाले उप विशेषणों वाला कौन अक्षर ब्रह्म उप विशेषणों से युक्त कौन अक्षर ब्रह्म में और अक्षर ब्रह्म कहता है ऐसा है निरस्त सर्वोपाधि सभी उपाधियों से रही होने के कारण अवगत है सभी उपाधियों से रहित होने के कारण कैसा है वो अव्य अवत्य का, का, का है अकरण गोचरम मतलब करण का अकरण गोचरम गोचर का छोटा विषय अकरण गोचरम का अविषय है क्यों सम्पूर्ण उपाधियों से रहित होने के कारण वो करण का अविषय है रूप रस जन दुष्पर्शी उपाधियाँ है ना सबसे रहित होने के कारण वो क्या है करण का है। अभी से? के हाँ तो चिंतन जो है ना ने तो न शुद्ध मुक्त उपादली ऐसी चिंतन कर सकते हैं चिंतन कर सकते हैं ऐसा किया जा सकता है सभी उपाधियों से रहित ही ऐसा नहीं तो देखना ही लोके लोक में जो करण का विषय होता है वह व्यक्त कहा जाता है क्योंकि लोक में जो करण का विषय होता है उसे क्या करते हैं व्यक्त तब क्या शब्द ये अव्यक्त ये व्यक्त बना है ना विधि पूर्वक अंध धातु से बना है पर फिर क्या बनाए व्यक्त करते हैं क्योंकि गोचर है। तो तो तो का करण करण वस्तु वस्तु कर्म है है रूप लग जाएगा क्योंकि लोक में जो करण की गोचर लोक में जो करण का विषय वस्तु होती है वो व्यक्त कही जाती है क्योंकि अंध धातु काम गोचर वस्तु कम होता है करण का विषय वस्तु कर्म होता है तू इधम अक्षरम तक यह अक्षर ब्रह्म उससे विपरीत है।, है क्या शिष्ट ही उच्च वाली विशेषण विशिष्टम और पिस्टों के द्वारा कहे गए विशेषणों से युक्त है तो पिस्टों के द्वारा कहे गए विशेषणों से युक्त यह समझ लेना hmm. पिस्टों से लगा तो दिया ये चाहे ये ले लेना ये पल्ले वाला है ना सत्याया है और बताएंगे और शिक्षकों के द्वारा कहे गए से विशिष्ट है उसकी भी लोग उपासना करते हैं कल फिर दोनों मैं इसका है ना पेसा मुसाम मध्य उन लोगों के मध्य में क्या योग अत्यंत योग बिना का अत्यंत योग का उमेश का फिर बताएंगे इसके अर्थात कल दोनों ओम पूर्ण पूर्ण पूदश